भागवत श्रीमदभागवहापुराण अथकशोध्याणुत श्रीशुगुवाच इत सरस्व पदमा कर विश्ववायुना वहां स गो गोपालच्यु कुत वनरासम भृग लघुष्ट द्विजकुल मधुपति श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंधि से सन करवायो मंद मंद चल रही थी भगवान श्री कृष्ण ने गौों और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले वाले भावरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरों कर रहे थे जिससे उस वन के सरोवर नदियां और पर्वत सबके सब, सब गूंजते रहते थे मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर कर को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी त्रिया वेणुघे तम स्मरोदयम का परोक्षम कृष्णस्य स्वखेभ्यो वर्णय श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया वे एकांत में अपने सखियों से उनके रूप गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी तदवर्ण ये तुम आरब्धा स्मरन्त्य कृष्ण चेष्टितम ब्रज की गोपियों ने वंशी वंशी ध्वनि का का आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य परंतु स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की प्रेमपूर्ण चितवन भवों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई उनका मन हाथ से निकल गया वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे अब उनकी वाणी बोले कैसे वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई बरहा पेड़म नट कर्णयो कर्ण कारम बेभ्रदवास कनक कपितम वैजयती की वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं उनके सिर पर मयूर पिक्च है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प शरीर पर सुनहरा पीतांबर और गले में पांच प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला है रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है वासुरी के छिद्रों को वे अपने अधरात से भर रहे हैं उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया इति मनोहर श्रोता ब्रजस्त्री सर्वा भिरे परीक्षित यह वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी गोप्यौचुह अक्षणताम फलमिदम न परम विधा सख पशु नु विभेश वक्तम रजे सतुतो रनुवेणु गोपिया आपस में बातचीत करने लगी अरे सखी हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनके आंखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है वह कौन सा लाभ है वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हांक कर वन में ले जा रहे हों या लौट कर ब्रज में ला रहे हो उन्होंने अपने अधनों पर मुरली धर रखी है और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहे चूत प्रभालो पशुपाल घोष्याम रंगे यथा नट बरह कच गाय मानव अरी सके जब वे आम की नई कोपलों मोरों के पंख फूलों के गुच्छे रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं मेरी प्यारी सखी उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हूँ मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है गोप्य कुशलम सुधाम भुंगते स्वयं जर वशेष्ट रिन्व मुचो सर्वो यथार अरी गोपियों यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्वजन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदय आज कमलों के मिस रोमांचित हो रहे हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर कर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंदा श्रुभा रहे हैं वृंदावनम थो विम यदे सुतपदां पदाम लक्ष्मी गोविंद मनुमत्त मयूर नृत्य प्रेक्षा दिशा समस्त सत्वम अरिखी यह वृंदावन बैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कृत्य का विस्तार कर रहा है क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है सखी जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं हरी सखी जब प्राणवल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बासुरी बजाते हैं तब मूढ़ बुद्धि वाली ए हरिणिया भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्णसार मृगों के साथ नंदन मन के पास चली आती है धन्य स्मूढ़ हरिण्याणुरणितम सृष्ण सारा पूजा दधुर्विचिता प्रणया बलोक और अपनी प्रेम भरी प्रेम भरी बड़ी बड़ी, बड़ी आंखों से उन्हें निरखने लगती है निरक्ति क्या है अपने कमल के समान बड़ी बड़ी आँखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं वास्तव में उनका जीवन धन्य है हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती हमारे घर वाले कूढ़ने लगते हैं कितनी विडंबना है कृष्ण निरीक्ष वन स्वरूप्रसून कभरा मुर्सखी हरिणियों की तो बात ही क्या है स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बासुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं तब उनके चित्र विचित्र अलाप सुनकर वे अपने विवान पर ही शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं मूर्छित हो जाती हैं यह कैसे मालूम हुआ सकी सुनो तो जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं बेहोश हो जाती हैं उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं जहां तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता वह कमर से खिसककर जमीन पर गिर जाती है गावस् कृष्ण मुख निर्गत वे नो समित कर्ण सखी तुम देवियों की बात क्या कर रही हो इन गौवों को नहीं देखती जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बासुरी में स्वर भरते हैं और गौवे उनका मधुर संगीत सुनती हैं तब ये अपने दोनों कानों के दोनों दोनों संभाल लेती हैं खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हो इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं ऐसा क्यों होता है सखी अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं देखती नहीं हो उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़े बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध छरता रहता है वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं उनके हृदय में भी होता है भगवान का स्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू वे ज्यों के त्यों ठिठे रह जाते हैं री सखी गौवें और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु है उनकी बात तो जाने ही दो वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो उन्हें पक्षी कहना ही भूल है सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नए और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं कर देमेश नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाली और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं मेरी प्यारी सकी, उनका जीवन कितना है। मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभव भगन वेगा आलिंगन स्थ गीतर भुज मु युगलम देवता और पक्षियों की बात क्यों करती हो तो चेतन हैं इन जड़ नदियों को नहीं देखती इनमें जो भवर दिख रहे हैं उनसे उनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है देखो देखो ये अपने तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं। मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं। दृष्ट ब्रजपस राम गोपेह संचार यंत मनुवेणु मुधीर यंत प्रेम प्रविध उ अरी सखी ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं तनिक इन बादलों को भी देखो जब वे देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौवे चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है वे उनके ऊपर मलराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घन श्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं इतना ही नहीं सखी वे जब उन पर नन्ही नन्हही फूलों की वर्षा करने लगते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं नहीं सके उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं नुज रोषित निलंब आन न कुछे सुजहू सदारि अरे भटू हम तो वृंदावन की इन भिलनियों को ही धन्य और कृतकृत मानती हैं ऐसा क्यों सके इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है उस समय ये क्या उपाय करती हैं यह भी सुन लो हमारे प्रीतम की प्रेयसी गोपिया अपने वक्षस्थलों पर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं तब उनमें भी लग जाती है ये सौभाग्यवती भिल्निया उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं, और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती है बरिदास वर्यो यद चरण स्पर्श प्रमोद पानीयूय कंदर कंद मूढ़ हरिगोपियों यह गिरज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है धन्य है इसके भाग्य देखती नहीं हो हमारे प्राणवल्लभ श्री कृष्ण और नैनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त कर यह कितना आनंदित रहता है इसके भाग्य की सराहना कौन करे यह तो उन दोनों का ग्वाल बालों और गौों का बड़ा ही सत्कार करता है स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है गौों को लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंद मूल फल देता है वास्तव में यह धन्य है तो वेणुस्वय कलपयी तनुभ सख्य अस्पंदनम गतिमतापाश क्षण विचित्रम अरि सखी इन सावरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है जब वे सिर पर नोवना दूहते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी लपेटकर और कंधों पर फंदा भागने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रख कर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाथ कर ले जाते हैं साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बाँसुरी की तान छेड़ते हैं उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या अन्य शरीर धारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो आता है जादू भरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनाऊं एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिण वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं गोप्या प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरीत होने लगती हित श्रीमदभागवते महापुराणे पारमचाम सहितायाम दसस्क पूर्वाधे वेणुगीत नाम